गीता तत्व चिंतन कर्मयोग का स्वरूप एक विज्ञान का हर अंग आज पुष्ट क्यों आज विज्ञान का हर अंग इतना सतेज इतना उन्नत कैसे है इसलिए कि उसके हर अंग में गवेशएँ चल रही हैं अनुसंधान चल रहे हैं निध नई रिसर्च से विज्ञान की दुनिया अधिकाधिक समृद्ध और संपुष्ट होती जा रही है तथा मनुष्य की भौतिक शक्तियों में बेतहासा बढ़ती हो रही है अब कल्पना कीजिए कोई वैज्ञानिक उठे कि वे विज्ञान क्षेत्र में जो पाना था हमने पा लिया अब उसमें पाने को कुछ नहीं रहा इसलिए रिसर्च बंद करते हैं तब परिणाम क्या होगा यही कि भौतिकी को लकवा मार जाएगा यही सत्य जीवन के समस्त पक्षों पर लागू होता है जो ही हम किसी क्षेत्र में विचार चिंतन की प्रक्रिया को कुंद करते हैं वह क्षेत्र मानो लकवाग्रस्त हो जाता है हमने अपने देश में धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में यही किया हमने सोचना बंद कर दिया उपनिषदों की स्वस्थ प्रवहमानता को तथाकथित श्रद्धा विश्वास के रोड़े डालकर रोक दिया हमारे ये जीवंत शास्त्र ग्रंथ मात्र सुनने और मानने की पोथी बन गए हमने बदले परिवेशों और परिस्थितियों में उनके पुनर्मूल्यांकन की बात को ही नकार दिया इसका परिणाम जो होना था वह आज आँखों के सामने प्रबल चारित्रिक संकट के रूप में दिखाई दे रहा है यह विचार प्रक्रिया को कुंद कर देने का ही परिणाम है कि हम मंदिर में जाकर पूजा भी करते हैं और साथ ही अपने निर्धन भाइयों की गर्दन मरोड़ने में भी हमें संकोच नहीं होता हम एक ओर दान देकर पुण्यात्मा का गौरव भी प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर असहायों का बेदर्दी से शोषण भी करते हुए हमें हिचक नहीं होती एक ओर हम धर्म धर्म ग्रंथों की दुहाई देते हुए ईश्वर की सर्वव्यापकता और सर्वमयता के राग लापते हैं और दूसरी ओर छुआछूत की भावना को प्रश्रय देते हुए मनुष्य को अछूत भी मानते हैं एक ओर हम आत्मवत सर्वभूतेषु कहते हुए बड़ी उदारता प्रदर्शित करते हैं लेकिन दूसरी ओर घोर स्वार्थ से प्रेरित हो मैं मैं तू तू करते हुए अपने ही सगे संबंधियों के गले पर छुरा फेरने से भी बाज नहीं आते जो पंडा देवता का स्वयंभू दलाल बनकर यजमान को देवता की पूजा के माध्यम से स्वर्ग अपवर्ग प्राप्त करा देने की बात कहता है उसे स्वयं न तो देवता पर आस्था है न भक्ति यही हमारे जीवन का द्वंद्व हमारे पतन का कारण है जो हमारे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र को निगल गया है हम खुश्क गले को शराब से तर करके शराबबंदी पर जोरदार भाषण देते नहीं ल जाते दोनों हाथों से अवांछित भ्रष्ट तरीकों से पैसा बटोरते हुए हमें अपरिग्रह पर भाषण देते शर्म नहीं आती यह सब इसीलिए कि इस दोहरेपन के कारण हमारी शर्म मर चुकी है हमारे भीतर का इंसान खत्म हो गया है जब तक हमारे जीवन का यह दोहरापन समाप्त नहीं होता हम एक मनुष्य के रूप में ऊपर उठ नहीं पाएंगे हमारा देश भी नहीं उठ पाएगा